चिंतन चरित्र की उदारता स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी में एक कहावत है इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट अर्थात यदि धन नष्ट होता है तो कुछ भी नष्ट नहीं होता यदि स्वास्थ्य नष्ट होता है तो कुछ अवश्य नष्ट होता है पर यदि चरित्र नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है यह चरित्र व्यक्ति का प्राण है जिसके न रहने से वह चलते फिरते मुर्दे के ही समान है चरित्र वह गुण है जो जीवन को सुषमा प्रदान करता है वह दीप्ति है जो अंधकार के क्षणों में व्यक्ति को पथ दिखाती है वह चट्टान है जो प्रलोभनों के झंझावात को झेल लेता है वह कसौटी है जो व्यक्ति का मूल्यांकन करता है व्यक्ति की महानता उसके चरित्र पर निर्भर करती है कुर्सी किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाती सत्ता से प्राप्त महत्ता क्षणिक होती है वह सत्ता से अलग होते ही नष्ट हो जाती है पर चरित्र से प्राप्त महत्ता शाश्वत होती है भद्राघात भी उनका नाश नहीं कर सकता चरित्र तीन स्तंभों पर खड़ा होता है पहला कर्मठता दूसरा निर्भीकता और तीसरा निस्वार्थता चरित्रवान व्यक्ति में आलस्य का अभाव होता है वह उद्यमशील होता है कोई भी क्या कार्य उसके लिए असंभव नहीं होता उसमें भय का सर्वथा अभाव होता है वह अन्याय के सामने नहीं झुकता वह अन्याय के सामने नहीं झुकता उसमें साहस इतना भरा होता है कि न्याय और सत्य की रक्षा के लिए वह जोखिम उठाने से नहीं कतराता उसमें दूसरों के लिए जीने की प्रवृत्ति होती है वह ऐसा मानता है कि अपने लिए तो पशु भी जीते हैं मनुष्य जीवन की सार्थकता वह इसमें देखता है कि वह दूसरों के काम आए यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि यदि मनुष्य केवल दूसरों के लिए जिए तो अपने परिवार की देखभाल कैसे करेगा उसका उत्तर यह है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों के लिए जी रहा है उसे अपने परिवार को देखने की चिंता नहीं करनी पड़ती उसकी व्यवस्था अपने आप हो जाती है यह कर्म का अटल सिद्धांत है हाँ जो अभी पूरी तरह से दूसरों के लिए अपना जीवन नहीं दे सकता वह कुछ समय दूसरों के लिए निकाले वही उसके चरित्र में निखार पैदा करेगा चरित्र को निखारने वाला तत्व निस्वार्थता ही है यदि व्यक्ति कर्मठ और निर्भीक हो पर अपने स्वार्थ में डूबा हो तो ऐसा व्यक्ति भले ही अपने और अपने परिवार के लिए उपयोगी हो पर वह दूसरों के लिए उपयोगी नहीं हो पाता जब चरित्र निस्वार्थता की कसौटी पर कसा जाता है तब उसमें निखार उत्पन्न होता है ऐसा ही व्यक्ति समाज और देश के काम आता है चरित्र को रीढ़ की हड्डी कहा गया है यदि रीढ़ की हड्डी दुर्बल हो या खराब हो तो मनुष्य अपंग हो जाता है उसी प्रकार चरित्र के बिना व्यक्तित्व तो भी अपंग या खोखला हो जाता है जिस देश में चरित्रवान व्यक्तियों की संख्या जितनी अधिक होगी वह देश जीवन के सभी क्षेत्रों में उतना ही समृद्ध होगा मंदिर में जाना पूजा पाठ आदि करना चरित्र की कसौटी नहीं है यह चरित्र को प्रकट करने का साधन बन सकती है यदि इन क्रियाओं के पीछे हमारा मनोभाव दिखावे का अथवा स्वार्थपूर्ति का न हो खेत की बात तो यह है कि अधिकांशतः हमारी धार्मिक क्रियाएं भी हमारे स्वार्थ साधन का ही अंग होती है और इसीलिए वे हमारे चरित्र के प्रागट्य में साधक होने के बदले बाधक बन जाती है